अपेंडिक्स फोर पानी पानी वानी चाय चाय वाय खाना खाना वाना रोटी रोटी बोटी ठंडा ठंडा वंडा आम आम वाम कागज़ कागज बागज पकौड़ा पकौड़ा बकोड़ा